श्री रामकृष्ण वचना अमृत परिच्छेद 101 26 अक्टूबर अठारह मात्र सेवा और श्री रामकृष्ण हाजरा महाशय श्री रामकृष्ण के कमरे के पुर वाले बरामदे में हाजरा महाशय बैठकर कर जप करते हैं उम्र छियालीस सैतालीस होगी श्री राम कृष्ण के देश के आदमी हैं बहुत दिनों से वैराग्य है बाहर बाहर घूमते हैं कभी घर जाकर रहते हैं घर में कुछ जमीन आदि है उसी से उनके स्त्री और लड़के बच्चे पलते हैं परंतु एक हज़ार रुपये के लगभग ऋण है इसके लिए हाजरा महाशय को बड़ी चिंता रहती है कि कब ऋण का शोध हो इसके लिए वे सदा प्रयत्नशील भी रहते हैं श्रीयुत हाजरा महाशय कलकत्ता भी आया जाया करते हैं वहाँ ठनठनिया के ईशान चंद्र मुखोपाध्याय महाशय उनकी बड़ी खातिर करते हैं और साधु की तरह सेवा भी करते हैं श्री रामकृष्ण ने उन्हें यत्नपूर्वक अपने पास रखा है उनके कपड़े फट जाते हैं तो भक्तों से कहकर बनवा देते हैं सदा उनकी खबर लेते हैं और सदा उनसे ईश्वरी प्रसंग किया करते हैं हाजरा महाशय बड़े तार्किक हैं प्रायः बातचीत करते हुए तर्क की तरंग में बहकर इधर से उधर हो जाते हैं बरामदे में अपने आसन पर सदा माला लिए हुए जप किया करते हैं हाजरा महाशय की माता के बीमार पड़ने का हाल आया है रामलाल के आते समय उन्होंने हाजरा की मां ने उनका हाथ पकड़कर बहुत तरह से कहा था अपने चाचा श्री रामकृष्ण से मेरी विनय सुनाकर कहना वे प्रताप हाजरा महाशय को किसी तरह घर भेज दे एक बार मैं देख लूँ श्री रामकृष्ण ने हाजरा महाशय से कहा था एक बार घर जाकर अपनी मां के दर्शन कराओ उन्होंने रामलाल से बहुत समझा कर कहा है मां को कष्ट देकर भी कभी ईश्वर को पुकारना हो सकता है मुलाकात करके चले आना भक्तों के उठ जाने पर महिमाचरण हाजरा को साथ लेकर श्री रामकृष्ण के पास आए मास्टर भी हैं महिमाचरण श्री रामकृष्ण से सहास्य महाराज आपसे एक निवेदन है आपने हाजरा को घर जाने के लिए क्यों कहा फिर से संसार में जाने की उसकी इच्छा नहीं है श्री रामकृष्ण उसकी माँ रामलाल से के पास बहुत रोई है इसीलिए मैंने कहा तीन ही दिन के लिए चले जाओ एक बार मिलकर फिर चले आना माता को कष्ट देकर क्या कभी ईश्वर की साधना होती है मैं वृंदावन में रहता था तब माँ की याद आई सोचा वहाँ रोएंगी बस सेजो बाबू के साथ यहाँ चला आया संसार में जाते हुए ज्ञानी को क्या डर है महिमाचरण साहस महाराज हाजरा को ज्ञान जब हो तब ना। श्री राम के साहस हाजरा को सब कुछ हो गया है संसार में थोड़ा सा मन है कारण बच्चे आदि हैं और कुछ ऋण है। मामी की सब बीमारी अच्छी हो गई है एक नासुर रोग है महिमाचरण आदि सब हंसते हैं महिमाचल कहाँ ज्ञान हुआ महाराज श्री राम कृष्ण हंसकर नहीं जी तुम नहीं जानते हो सब लोग कहते हैं हाजरा एक विशेष व्यक्ति है रासमढ़ी की ठाकुर बाड़ी में रहते हैं सब लोग हाजरा का ही नाम लेते हैं यहाँ का अपने को लक्ष्य कर नाम कौन लेता है हाजरा आप निरुपम हैं आपकी उपमा नहीं है इसीलिए आपको कोई समझ नहीं पाता श्री राम कृष्ण वही तो निरुपम से कोई काम भी नहीं निकलता अतएव यहाँ का नाम कोई क्यों लेने लगा महिमा महाराज वह क्या जाने आप जैसा उपदेश देंगे वह वैसा ही करेगा श्री राम कृष्ण नहीं तुम चाहे उससे पूछ देखो उसने मुझसे कहा है तुम्हारे साथ मेरा कोई लेना देना नहीं है महिमा तर्क बहुत करता है श्री राम कृष्ण वह कभी कभी मुझे शिक्षा देता है तब हंसते हैं जब तर्क करता है तब कभी मैं गाली दे बैठता हूँ तर्क के बाद कभी मसहरी के भीतर लेटा हुआ रहता हूँ फिर यह सोचकर कि मैंने कुछ कह तो नहीं डाला निकल आता हूँ हाजरा को प्रणाम कर जाता हूँ तब चित्त स्थिर होता है श्री राम कृष्ण हाजरा से तुम शुद्धात्मा को ईश्वर क्यों कहते हो शुद्धात्मा निष्क्रिय है तीनों अवस्थाओं का साक्षी स्वरूप है जब हम शिष्टि स्थिति और प्रलय के कार्यों की चिंता करते हैं तभी ईश्वर को मानते हैं शुद्धात्मा उसी तरह है जैसे दूर पर पड़ा हुआ चुंबक पत्थर सुई हिल रही है परंतु चुंबक पत्थर चुपचाप पड़ा हुआ है निष्क्रिय है